ो न नमो चाधक न मुक्ति वै मुक्त परसदिरेरेवायमदयन चलता भावाप्यवये नस्मादयता नात्मेन नेद्वेना कंचना न पृथन्ना पृथक् किंचिदिरी तत्व विदु तरागभय क्रोधैर्मुनिवेद निर्विपो यय दृष्ट प्रपंचोपशम्दय ओन थाया भ्रांति से जो वस्तु दिखती है वो वस्तु क्या जिसमें दिखती है उस अधिष्ठान में पैदा होती है और लीन होती है जैसे रस्सी में सांप दिखे तो क्या रस्सी में सांप पैदा हुआ और लीन हुआ तो यदि रस्सी में सांप पैदा होता और लीन होता तो जितने भी देखने वाले हैं सबको सांप ही दिखता किसी को फूल की माला किसी को डंडा किसी को भूत छिद्र ये जो पृथक पृथक देखने वालों को पृथक पृथक प्रतीति होती है वो ना होती इसलिए रस्सी में सांप पैदा होता है और लीन होता है भ्रांति सिद्ध वस्तु के लिए ये कहना गलत है भ्रांति सिद्ध जो वस्तु है वो जिसमें दिखती है उस अधिष्ठान में न पैदा होती है न लीन होती है क्योंकि वो तो सबको अलग अलग दिखती है तो ये कहो कि मन में पैदा होती है और मन में लीन होती है तो मन में पैदा होवे और लीन होवे तो जो बाह्य उपलब्धि है उसका बिल्कुल विरोध हो जाएगा मालूम तो ये पड़ता है कि हम सामने सांप देख रहे हैं और मन में ही अगर सांप पैदा होता हो और लीन होता हो हो हो तो जो वहां बाह्य उपलब्धि है सामने सांप दिख रहा है इसके बिल्कुल विरूद्व हो अच्छा ये कहो कि सांप मन में भी है और रस्ती में भी है दोनों जगह है तो एक ही वस्तु एक साथ ही दो जगह पैदा हो और दो जगह लीन हो गए तो ये बात नहीं बनती है तो इन तीनों पक्षों का भाष्यकार ने अपने भाष्य में खंडन किया है न तो वो सर्प रक्की में पैदा हुआ न मन में पैदा हुआ न दोनों मिल करके पैदा हुआ तब बात क्या हुई तो बात ये हुई कि ये बिल्कुल मानस है द्वैत वस्तु जो है वो उत्पत्ति प्रलय वाला नहीं है स्वप्नवत मानस कल्पना रूप है तो अब ये कोई कहे कि भाई कि ये रज्जु सर्प का ही दृष्टांत जगत के बारे में क्यों देते हो कई हमारे महात्मा तो थे डर जाते हैं अब महाराज तो सांपई का नाम सुन के डरे है ना ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि साफ का ही नाम सुन के डर जाते हैं आय हाय आय है ना एक स्त्री मैंने देखी थी वृंदावन में उसके सामने अगर चूहे का नाम ले दो तो डर जाती थी है ना यहां भी थी हो बम्बई में भी एक श्रीमती जी थी यहां प्रेमकुटी में ना रहे तो वो चूहे का नाम सुन के ही डरते थे तो ऐसे लोगों के लिए तो समझाने के लिए रंजू सर का दृष्टान्त है नहीं उसमें जो तत्व है वो देखना चाहिए रज्जू जो है वो सर्पा भाव का अधिष्ठान है असल में रस्सी में सांप नहीं है तो जो चीज अपने अभाव वाले अधिकरण में दिखाई पड़ती है उसको हम मिथ्या बोलते हैं देखो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जो चीज दरअसल जहां न हो वहां अगर वो चीज मालूम पड़े तो उसको मिथ्या कहते हैं जैसे आकाश में रंग नहीं है रंग के अभाव का अधिष्ठान है आकाश और आकाश में रंग मालूम पड़ता है तो मिथ्या है हम मिथ्या की परिभाषा बनाते हैं अब इसी परिभाषा के अनुसार अपरिच्छिन्न जो तत्व है ब्रह्मा जो जो देश काल और वस्तु की कल्पना का अधिष्ठान है ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो केवल वस्तु नहीं बनाई देश काल भी तो बनाया ना तो जिस अधिष्ठान में देश काल सहित ये वस्तु वेद दिखाई पड़ रहा है उस अपरिच्छिन्न अविनाशी परिपूर्ण अधिष्ठान में देखो अनादि और अनंत काल में हिस्सा न होने के कारण जो संसार की उम्र मालूम होती है वो झूठी है ये जो बताते हैं ना सृष्टि है न ना, क्या नाम है आ, अब से आठ करोड़ वर्ष पहले पैदा हुई है ना अभी इसकी उम्र आठ करोड़ वर्ष और है अब काल में वो सोलह करोड़ कितना होता है काल के किस अंश में किस भाग के द्वारा सोलह करोड़ वर्ष निकाला जाएगा ये किसी वैज्ञानिक से किसी गणितज्ञ से पूछो कि अनादि और नित्य काल में है ना? अनादि और नित्य जिसका और छोर है ही नहीं उसका कौन सा हिस्सा वो सोलह करोड़ वर्ष होगा अच्छा जिसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिसमें और छोड़ नहीं ऐसे देश में है ये क्या नाम है पचास हजार पचास करोड़ पचास करोड़ घन पचास करोड़ घन मील की पृथ्वी पचास कोटी योजन लिखा है हो वो तो, तो पचास करोड़ घन मील की ये पृथ्वी वर्ग मील नहीं घन मील दो हाँ वर्ग मील केवल लंबाई चौड़ाई को नापने वाला होता है और घन मील गहराई को भी नापता है बोला तो लंबाई चौड़ाई गहराई सब मिला करके घन मील जो हुआ 50 करोड़ घन मील की ये पृथ्वी देश के किस हिस्से में है सनमात्र जो निराकार वस्तु है, है उस निराकार वस्तु में कितना वजन है धरती का सूरज का और चंद्रमा का तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो देश की कल्पना का अधिष्ठान है काल की कल्पना का अधिष्ठान है वस्तु की कल्पना का अधिष्ठान है वो अविनाशी परिपूर्ण अद्वय एक रस चैतन्य रूप जो अधिष्ठान है वो तो प्रपंच के अभाव का अधिष्ठान है और उसी अधिष्ठान में यदि ये दृश्य प्रपंच दिख रहा है तो ये ठीक उसी परिभाषा के अनुसार जिस परिभाषा के अनुसार नीलिमा के अधिष्ठान में नीलिमा झूठी है और सर्प के अधिष्ठान में सर्प झूठा है उसी परिभाषा के अनुसार अपने अभाव के अधिष्ठान में ये प्रपंच जो है ये मिथ्या है कहने का अभिप्राय यह हुआ ये मिथ्या सिद्ध करना क्या है इसका प्रयोजन देखो परमात्मा को शुद्ध सिद्ध करना है वो केवल नहीं तो परमात्मा ही मिक्सचर हो जाएगा उसमें थोड़ा जड़ और थोड़ा चेतन है थोड़ा विनाशी और थोड़ा अविनाशी थोड़ा परिच्छिन्न और थोड़ा पूर्ण थोड़ा जड़ और थोड़ा चेतन थोड़ा मैं और थोड़ा तू टुकड़े टुकड़े टुकड़े है ना? ये नमत्मा अखंड सिद्ध हुए बिना परमात्मा भी सिद्ध नहीं होगा और मुझसे अभिन्न सिद्ध हुए बिना चेतन भी सिद्ध नहीं होगा ये दो बात आप ध्यान में रखना कि मुझसे अलग रह के परमात्मा चेतन नहीं हो सकता क्योंकि जो दृश्य होगा जिसको जानने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी है? वो तो दृश्य होगा जड़ होगा चैतन्य नहीं होगा तो मुझसे अभिन्न हुए बिना परमात्मा चैतन्य नहीं हो सकता और अद्वितीय हुए बिना परमात्मा है न अविनाशी अखंड नहीं हो सकता अद्वितीय हुए बिना और मुझसे एक हुए बिना अद्वितीय भी नहीं हो सकता तो ये परमात्मा की है ना परमात्मा को अनंत अनादि अनंत सिद्ध करने के लिए अविनाशी सिद्ध करने के लिए पूर्ण सिद्ध करने के लिए चैतन्य सिद्ध करने के लिए ये अद्वैत वेदांतियों की युक्ति है वो तो अब ये बात आई कि द्वैत का निषेध कर देने पर अद्वैत की सिद्धि जो है वो सुगम हो जाती है तो कहो अच्छा भाई एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि माना कि ब्रह्म से दिखता है प्रपंच परंतु केवल दीखने अंश में ही तो ब्रह्म है ना तो भ्रम से उल्टा दिखता हो गए इसका कोई सुलटा स्वरूप हो गए बोले कि नहीं भ्रम सिद्ध जो वस्तु होती है उसकी अज्ञात सत्ता नहीं होती है ये एक दूसरा नियम देखो ये वेदांतियों की परिभाषा है वो जो लोग समझते हैं उनके लिए ये बात सुना रहा हूं जैसे भ्रम से सिद्ध जो सर्प है वो जितनी देर तक मालूम पड़ता है उतनी देर तक ही होता है जब मालूम नहीं पड़ता जब नहीं होता तो भ्रम सिद्ध का स्वभाव है कि उसकी ज्ञात सत्ता ही होती है अज्ञात सत्ता नहीं होती तो ये जो प्रपंच है ये अपने अद्वय अधिष्ठान में जितनी देर तक मालूम पड़ता है उतनी देर तक ही है भ्रम सिद्ध वस्तु की अज्ञात सत्ता नहीं होती अब ये लो तीसरा एक तीसरी परिभाषा सुनाते हैं माने ये नहीं कि हमको नहीं मालूम पड़ता है तब ये सृष्टि जैसे खड़ा जो है ना उसका स्वभाव है क्या हमको मालूम पड़े तब भी घड़ा है और ना मालूम पड़े तब भी घड़ा है।, है ना ये तो सत्य पदार्थ का स्वभाव हुआ और रज्जू सर्प का स्वभाव क्या हुआ कि मालूम पड़े तो है और ना मालूम पड़े तो नहीं है तो ये जिस अधिष्ठान में भ्रम है प्रपंच इसका स्वभाव है कि ये परोक्ष सत्ता वाला नहीं है ये तो ज्ञात सत्ता वाला है मालूम पड़े तब है और नहीं मालूम पड़े तब नहीं है अच्छा अब एक देखो तीसरा प्रश्न लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है रज्जू भी तो आखिर कल्पित ही है कल्पित रज्जू में सर्प कल्पित है तो बोले नहीं ज्ञात रज्जू में सर्प कहा कल्पित है यदि रस्सी को रस्सी जानते तो उसमें सर्प की कल्पना कहाँ होती वो तो आ, आ, वहां जो सनमात्र वस्तु है अयम जिसको बोलते हैं ना इदम जिसको बोलते हैं इदम का इदम में रज्जुत्व ज्ञात नहीं है इदमंस में सर्प का अध्यारोप होता है रज्जुवश में सर्प का अध्यारोप नहीं होता माने वो तो जो जानने वाला है उसके लिए रज्जु शब्द का व्यवहार होता है यदि यदि जानने वाला न हो तो वो हम रज्जू में सर्प का अभ्यास कर रहे हैं ये थोड़े उसको मालूम पड़ेगा वो तो हम इसमें है ना ये हमको ये चीज हमको सर्प सर्प मालूम पड़ रही है अब वो ये चीज जो है वो क्या है कौआ निर्वचनीय सत्ता है वो सनमात्र है का इसी जैसे सर्प कल्पित हुआ है उसी प्रकार रज्जू भी कल्पित हुई है असल में सर्प का अधिष्ठान रज्जू नहीं है और रज्जू का अधिष्ठान कोई पंचभूत नहीं है सर्प रज्जू पंचभूत सर्प का अधिष्ठान सन्मात्र वस्तु ही है तो उस सन्मात्र वस्तु की दृष्टि से न प्रपंच है न रज्जू है न सर्प है अब देखो एक चौथी बात लेते हैं ये जो लोग वेदांत का स्वाध्याय करना चाहते हैं उनके लिए इन परिभाषाओं का जानना आवश्यक है हो नहीं तो वो वेदांत की बात नहीं समझ सकेंगे अब एक चौथी बात देखो बड़ी विलक्षण है जो आपको इंद्रियों से अनुभव होता है ये स्त्री है और ये पुरुष है ये लाउड स्पीकर है ये पुस्तक है आपको इंद्रियों से अनुभव होता है अगर शास्त्र में बिल्कुल यही बात लिखी हो जैसा आपकी इंद्रियों से अनुभव हो रहा है तो शास्त्र शास्त्र नहीं रहेगा अनुवाद हो जाएगा इंद्रियक अनुभव का अनुवाद है ना? जैसे एक डॉक्टर किसी रोग पर नई दवा का प्रयोग करता है लाभ हुआ कि हानि हुई ये वो अपने रजिस्टर में लिख लेता है इस प्रकार कई रोगियों का नुकसान होने के बाद है ना, और कई रोगियों को फायदा पहुंचने के बाद वो ये इस निश्चय पर पहुंचता है कि इस रोग में इस दवा का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो जो डॉक्टर का रजिस्टर है उसके लौकिक अनुभव का अनुवादक है वो अनुवाद शास्त्र रहे हो दूरबीन से खुर्दबीन से जांच करके इंद्रियों से अनुभव करके वैज्ञानिक लोग जो विज्ञान संबंधी तत्व का आविष्कार करते हैं वो तो इंद्रियक अनुभूति का अनुवाद है जैसा अनुभव हुआ वैसा लिख दिया। क्या शास्त्र ऐसा ही होता है तो देखो आजकल के लोग कहेंगे कि बाबा जो खुर्दबीन से मालूम नहीं पड़ा दूरबीन से मालूम नहीं पड़ा है ना आख कान नाक जीभ से जिसका अनुभव नहीं हुआ है ना ऐसी बात अगर शास्त्र कहे तो अप्रमाण है है ना आज वैज्ञानिक तो यही कहेगा तो प्रत्यक्षवादी जड़वादी तो यही कहेगा ना कि जो बात हमारे अनुभवों में नहीं आई अगर वो बात शास्त्र कहता है, है? तो अनुभूत अनु, पदार्थ का निरूपण करने के कारण शास्त्र अप्रमाण है और शास्त्रवादी क्या कहते हैं जरा उनकी बात करो तो वो कहते हैं कि यदि केवल यांत्रिक ईन्द्रिय अथवा वैज्ञानिक है अथवा गणित सिद्ध अनुभूतियों का अनुवाद ही करे शास्त्र तो शास्त्र की जरूरत क्या है वो तो बिल्कुल परतह प्रमाण है पर, परतह प्रमाण है दूसरे प्रमाण से सिद्ध वस्तु का केवल उल्लेख मात्र है शास्त्र तो तब होता है जब दूसरे किसी भी प्रमाण से न मालूम पड़ने वाली वस्तु का प्रतिपादन करता है जो किसी यंत्र से अनुभव में ना आवे दूरबीन फुर्दबीन से अनुभव में ना आवे इंद्रियों से अनुभव में ना आवे है ना, गणित जो है ना गणित से जो सिद्ध ना होवे वैज्ञानिक प्रयोग से भी जो मालूम ना पड़े हैं, ऐसी ऐसी अज्ञात वस्तु का प्रतिपादन करें तब शास्त्र शास्त्र हो गए ये देखो शास्त्रवादियों का मत है प्रत्यक्षेणा यस्तुपायो न बुध्यते एनम वदंती वेदे नस्मद वेद वेदता वेद का वेदत्व तो क्या है बोले प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिस पदार्थ की सिद्धि ना होती हो उस वस्तु को हम वेद के द्वारा जान लें, तब तो वेद की यथार्थता है वेद की प्रामाणिकता है क्योंकि प्रमाण का अब देखो अब बात पर बात निकल ले आई ना प्रमाण का लक्षण क्या है कि देखो कान से जो बात मालूम नहीं पड़ती वो बात आंख से मालूम पड़ती है है कि नहीं आ, कान से केवल शब्द मालूम पड़ता है रूप नहीं मालूम पड़ता पर आंख रूप बताती है और आंख को शब्द नहीं मालूम पड़ता कान शब्द बताता है तो क्या हुआ है ना दोनों स्वतंत्र प्रमाण हैं रूप के बारे में आंख प्रमाण है और शब्द के बारे में कान प्रमाण है तो प्रमाणांतरा नधिगत और प्रमाणांतरा बाधित प्रमाण किसको बोलते हैं मन प्रमाण तब होता है जब किसी दूसरे प्रमाण से वो बात मालूम न पड़ती हो नाक से मालूम पड़ जाए तो जीव की जरूरत नहीं है और जीव से मालूम पड़ जाए तो नाक की जरूरत नहीं है स्वाद नाक नहीं बता सकती और गंध जीव नहीं बता सकती इसलिए नाक भी प्रमाण है और जीव भी प्रमाण है पांच इंद्रियां प्रमाण है हो और पांच विषयों के बारे में जीव से जिस स्वाद का पता चलता है चाहे वैज्ञानिक लोग अपनी प्रयोगशाला में ये सिद्ध कर दें है ना कि दो गैस के मिलने से पानी नाम की चीज पैदा हुई है ना वो उनके ऑक्सीजन और उनके हाइड्रोजन के मेल से पानी बन जाए ये बिल्कुल ठीक है परंतु जी जिस स्वाद को बताती है वो स्वाद किसी यंत्र के द्वारा अगर आता हो तो न रहे बता के हमें बताओ है ना बोले हमारे यंत्र को स्वाद आ गया यंत्र को स्वाद आ गया इसलिए जेहबा प्रमाण है इसके बारे में प्रमाण है रस के अस्तित्व में जेहबा प्रमाण है ना गंध के अस्तित्व में नाक प्रमाण है इसी प्रकार जो इन एक एक इंद्रियों के द्वारा और सब इंद्रियों से मिल करके जिस अपरिच्छिन्न वस्तु का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता उसका निरूपण करने के लिए है ना नारायण तत्वसंसनात्मक शास्त्र की जरूरत है शास्त्र में अपूर्व प्रमाणता होनी चाहिए अपूर्व प्रमाणता होनी चाहिए माने जो किसी इंद्रिय से किसी अनुमान से किसी गणित से है ना आ, किसी प्रयोग से जिसका पता न चलता हो उस बात को शास्त्र बता रहा तो ये जो आत्मा है देखो इतना तो पता चलता है कि मैं हूं प्रत्यक्ष अगर मैं जानता हूं मैं हूं ये किसका प्रमाण है अपने सत्य होने का मैं जानता हूं ये किसका प्रमाण है है ना? तो मैं चित हूं इसका मैं अपने से प्यार भी करता हूं ये किसका प्रमाण है अपने आनंद होने का जिससे मजा आता है उसी को लोग प्यार करते हैं तो मैं आनंद हूं क्योंकि मैं मुझसे प्यार करता हूं मैं चित स्वरूप हूं ज्ञान स्वरूप हूं क्योंकि मैं जानता हूं मैं सत्स्वरूप हूं क्योंकि मैं हूं इतनी बात तो बिना किसी वेद के मालूम पड़ जाती है जो अंतर्मुख हो गए मैं सचिदानंद हूं ये बात वेद से मालूम वेद के बिना भी मालूम पड़ जाती है यहां से तो वेदांत शास्त्र प्रारंभ होता है भावतिकार ने यहीं से अपना वेदांत प्रारंभ किया है वो कहते हैं कि जब मैं हूं ये बात बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ती है तो मैं तत्व का आत्म तत्व का निरूपण करने के लिए शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव से अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात होता है कि मैं हूँ मैं जानता हूँ और मैं अपने से प्यार करता हूँ अर्थात मैं सचित आनंद हूँ ये बात तो बिना किसी वेदांत के मालूम है और बिल्कुल स्पष्ट है फीतालोक मध्यवर्ती घट जैसे बिल्कुल प्रकाश में घड़ा रखा हो और मालूम पड़े ऐसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखी हुई है कि मैं हूं मैं जानता हूं मैं प्यारा हूं तो वेदांत की क्या जरूरत है उन्होंने कहा बाबा जानते तो हो कि मैं हूं परंतु ये नहीं जानते हो कि मैं अपरिच्छिन्न हूं मैं हूँ ये तुम जानते हो लेकिन मैं अविनाशी हूँ है ना काल की दाल हमारे ऊपर नहीं गलती काल के विकराल गाल में हम नहीं आते आ, ये बात तुम नहीं जानते तुम ये समझते हो कि मैं हूँ इस समय हूँ है ना पहले भी था और आगे भी रहूंगा मैं अविनाशी हूँ ये अपना काल में अपरिच्छिन्नत तो तुम कहाँ जानते हो कहता बोले कि मैं जानता हूं है ना नारायण क्या क्या जानते हो तुम कहिए हमको नहीं मालूम है अरे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कुछ होगा ना, है ना मैं नहीं जानता हूं मैं मोहन को नहीं पहचानता हूं ये बात भी तुम ही जानते हो है ना नारायण तो मैं दिक्कत से अपरिच्छिन्न चैतन्य हूं परिपूर्ण चैतन्य हूं ये तुम कहाँ जानते हो का अच्छा नारायण देखो मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं मैं ही अद्वय ब्रह्म हूं ये तुम कहाँ जानते हो बोले कैसा अच्छा, नहीं जानते हैं तो जान लेंगे तो का काहे से जानोगे बाबू आंख से जानोगे कि मैं अद्वय अपरिचिन्न ब्रह्म हूं नाक से जानोगे है ना जीव से जानोगे त्वचा से जानोगे नारायण है, है? ये जो विषयों को प्रमाणित करने वाले औजार हैं तुम्हारे पास इनसे जानोगे ए? अच्छा तो गणित लगा के जानोगे कोई कि मैं अपरिचिन्न हूं किसी यंत्र से परीक्षा करके जानोगे दूरबीन से अपनी अनंतता देखोगे खुर्दबीन से अपनी अद्वितीयता देखोगे ना रहा है। तब इसके लिए बोले वेद की जरूरत है क्या जरूरत है, है। ये बात यह है कि एक बार वेद के बताए जान लो ना फिर तो हजार जुक्ति सूझेगी फिर तो हजार हजार जुक्ति सूझेगी कि यही बात बिल्कुल ठीक है नावेदेन् मनुते तम्रेअ जो वेदांत का स्वाध्याय नहीं करता वो परमात्मा को नहीं जान सकता आचार्य जवान पुरुषो वेदो जिसके गुरु है वही जानता है न नरेण अवरेण प्रोक्त ऐसा विज्ञे अणुरेश धर्म आ, दूसरे के कहने से छोटे आदमी के कहने से ये बात नहीं मालूम पड़ेगी इसके लिए गुरु चाहिए गुरु छोटे आदमी से नहीं मालूम पड़ेगा तो अब ये हुआ कि अच्छा भाई शास्त्र भी अगर अद्वितीय तत्व को ब्रह्म तत्व को समझावे तो कैसे समझावेगा समझाने की कोई युक्ति तो चाहिए ना कैसे समझावेगा तुम्हारे शास्त्र का अभिप्राय क्या है या अद्वैत वस्तु का वर्णन करना लेना है शास्त्र का अभिप्राय अद्वैत वस्तु का वर्णन करना नहीं है मजेदार ढंग से बात करता है का शास्त्र का तात्पर्य है कि जो तुम छोटी छोटी वस्तुओं में तुम फंस गए हो ना तुम्हारी दृष्टि जो नन्नी मुन्नी में लग गई है ना, है तो न बोले कहीं कागज का एक टुकड़ा बोले नोट तो ले माटी का पत्थर का एक टुकड़ा बोले हीरा तो ले ना। है? गर्मी का एक प्रकाश बोले सोना ये बड़े विचित्र विचित्रे हो आप लोगों ने शायद नाराण जाना हो हमको एक आदमी ने वो विलायत में जहां हीरे निकलते हैं ना हीरे तो कैसे निकलते हैं उनकी फिल्म ला के दिखाई है ना कैसे पहाड़ के पहाड़ खोद लिए जाते हैं वो पहाड़ के पहाड़ खोदते हैं और उसमें से हजारों टन पत्थर लेते हैं और वो जब चलता है तो उसमें से है ना जहाँ खूब ज्वालामुखी फूटी होती है ना जहाँ ज्वालामुखी फूटी होती है खूब गर्मी पहुंची हुई होती है वहां माटी के टुकड़े ही हीरे हो जाते हैं बोला माटी के टुकड़े का नाम हीरा और खून मन का जो बना हुआ पिंड है उसका नाम बोले प्यारी प्यारा नारायण है।, है ना? न हाँ, मिट्टी के टुकड़े का नाम हीरा अब फंसे तो गुरुदेव इसमें नारायण है हमारे गुरु जी जो हैं वो फंस तो गए इसमें है ना और बोले वेदांत समझ में नहीं आता तो जब इतनी नन्ही मुन्नी चीज में तुम फंसे हुए हो नारायण तो पूर्ण वस्तु का साक्षात्कार हो तो कहां से हो गये? तो बोले फिर वेद शास्त्र कैसे अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं तो निषेध के द्वारा करते हैं द्वैत के व्यापाराभाव में शास्त्र की प्रवृत्ति है द्वैत के निषेध में देखो क्या बढ़िया है ना निरोधो न तो ना बद्धो न तो साधक नमो मुख्यता इतेशा परमार्थता आपने गीता का वो श्लोक कितनी बार पढ़ा होगा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः ये अद्वैत के निरूपण की युक्ति है ना सतो विद्यते भावः जो असत है असत है माने बिल्कुल है ही नहीं उसका भाव माने उत्पत्ति और उत्पत्ति से उपलक्षित प्रलय भाव भाव दोनों बंध्या पुत्र का न जन्म है न मरण है और न अभाव विद्यतः सत्य सत जो आत्मा है ब्रह्म है उसका अभाव और अभाव से उपलक्षित भाव माने उसका भी जन्म मरण नहीं है सत्य का भी जन्म और मृत्यु नहीं और असत्य का भी जन्म और मृत्यु नहीं लो ये है प्रतिपादन की शैली ये है माने सत्य सत्य ही है है ना और असत्य असत्य ही है तो जब जन्म मरण दोनों में नहीं है सत्य में भी जन्म मरण नहीं आत्मा में भी जन्म मरण नहीं और बंध्यापुत्र में भी जन्म मरण नहीं रज्जू सर्प में भी जन्म मरण नहीं आकाश की नीलिमा में भी जन्म मरण नहीं तो ये जन्म मरण है क्या न सच में न झूठ में तब है किसमें बोले कि देखो किसी में नहीं है और मालूम पड़ता है न सच का जन्म मरण न झूठ का जन्म मरण और मालूम पड़ता है इसको कौन मना कर सकता है कि मालूम पड़ता है तो बोले जो वस्तु तत्व दृष्टि से विचार दृष्टि से सिद्ध न हो और इंद्रियों से मालूम पड़े उसको क्या बोलते हैं बोले अनिर्वचनीय उसी को हम मिथ्या बोलते हैं बोला उसको हम अनिर्वचनीय बोलते हैं मिथ्या बोलते हैं जो तत्व दृष्टि से सिद्ध ना हो और इंद्रियक दृष्टि से मालूम पड़े तो इंद्रियक दृष्टि से ये प्रपंच मालूम पड़ते पढ़ते इंद्रियां भी सच्ची लगती हैं और प्रपंच भी सच्चा लगता है तो शास्त्र काम क्या करता है क्या शास्त्र यही काम करता है इन झूठी इंद्रियों से करणों से अंतकरणों से वहकरणों से आ, और जो झूठी चीजें मालूम पड़ती हैं उनकी पहचान करा देता है ये झूठी ये झूठी ये झूठी बोले सबको तो झूठी बता देता है जो देख रहा है उसको भी झूठा बताता है क्या है अरे उसको झूठा बताएगा तो खुद झूठा हो जाएगा बोला ये ये बड़ी मजेदार बात है हाँ सबको झूठा बताते बताते बताते जब सच्चे की नजर के सामने आके शास्त्र खड़ा होता है ना, तब वो सच्चा पूछता है क्यों शास्त्र जी महाराज आपने सबको तो झूठा कर दिया अब एक बात बताओ तुम झूठे की सच्चे तो शास्त्र जी कहते हैं कि तुमने सबको झूठा समझ लिया कहा समझ लिया कब बोले अब हमको भी झूठा समझ जाओ है ना यदि तुमने सबको झूठा समझ लिया तो हमको भी झूठा समझ लो तब सच्चा क्या रहा बोले तुम है ना ऐसे शास्त्र बोलता है लेकिन अगर तुमने सबको मिथ्या नहीं समझा है और हमको मिथ्या समझ लिया तब फंसे ही रहोगे बाबू छूट नहीं सकते है तो द्वैत के व्यापार को मिथ्या बताने में शास्त्र का प्रयत्न है और उसको अतन भवन निधना श्रीमद भागवत में ये प्रसंग आया कि श्रुति परमात्मा का प्रतिपादन कैसे करती है अतन निरसने नौ अतथ तत् परमात्मा से जो जुदा मालूम पड़ता है उसका निरसन करके है तीर्थ और शास्त्र खुद मर जाता है कैसा बस बस हमारा काम पूरा हो गया शास्त्र बोलता है हाथ जोड़ के तू प्रभु सच्चा मैं अति झूठा तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं है ना ये प्रेम है देखो इसको बोलते हैं गोपी इसी से श्रुति को गोपी बोलते हैं है ना प्रेम ये कहता है कि प्यारा तू रहे है? मैं भले न रहूं श्रुति कहती है कि हे आत्मदेव हे हमारे दृष्टा है ना ये जितनी चीजें मालूम पड़ती हैं तुम्हारे सामने ये जादू के खेल की तरह झूठी हैं काचा ऐसा ही का, केवल सत्य हो बोले तब तुम तो, कब मैं भी इन्हीं झूठों में गूब कट गए अब देखो द्वैत नहीं रहा हो श्रुति जो है वो अपने को बाधित करके भी द्वैत का बाध करवा देती है और उसके बाद रहता है कौन हुँ? रहता है आत्मा तो जब द्वैत का बाद हो जाता है तब दो आत्मा नहीं है, है ना? आत्मा आत्मा दो नहीं है और आत्मा ईश्वर दो नहीं है आत्मा जगत दो नहीं है जगत जगत दो नहीं है जगत ईश्वर दो नहीं है, है। पांच प्रकार का द्वित होता यह गिना हुआ होता है बोला कोई गिनती बता देते हैं आपको एक तो आत्मा और ईश्वर का दो होना और दूसरे आत्मा और आत्मा का दो होना ये दो बात हो गई ना और तीसरे आत्मा और जगत का दो होना और चौथे जगत और जगत का दो होना और पांचवे जगत और ईश्वर का दो होना नारायण ये पांच प्रकार के द्वैत होते हैं ब्रह्म ज्ञान होने पर ये पांचों प्रकार के द्वैत जो हैं वो मिट जाते हैं अब देखो गिनती की बात आई ना तो कितनी चीजें याद आ गईं जिनको हम गिनती से साध सकते हैं दार्शनिक दृष्टि कैसी होती है है ना देखो नास्तिक लोग कहते हैं कि जड़ सत्ता से चैतन्य की उत्पत्ति हुई एक गिनती हुई है ना एक गिनती हुई हुई वो कहते हैं चार बाग कहते हैं चार भूतों में से नशे की तरह चेतना पैदा हो गई है ना और जड़ाद वादी कहते हैं कि जड़ सत्ता में परिणाम हो करके चैतन्य की उत्पत्ति हुई जो हैले वैकले हैं वो जो विकासवादी है ना दारमेन हे है ना ये कहते हैं कि चार भूत नहीं एक जड़ सत्ता जगत के मूल में है और वो परिणाम को प्राप्त होकर के चैतन्य हो गई और चार बाग कहते हैं कि चार भूतों से नसे की खुमारी की तरह चैतन्य पैदा हो गया अब दूसरे कहते हैं कि चैतन्य से जड़ सत्ता पैदा हो गई ये दूसरा गणित आया ईश्वरवादी है। जितने हैं मुसलमान ईसाई हिंदुओं में भी ऐसे ईश्वरवादी हैं जो कहते हैं कि जगत के मूल में है ना चैतन्य था और उससे ये जड़ जगत पैदा हुआ उसने बनाया आपको तो क्या नियम बता रहे हैं ऐसा बढ़िया बढ़िया इसमें नियम है हो अकाट्य सूत्र हैं इससे है ना जब उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग होते हैं तब चीज बनाई जाती है और जब निमित्त कारण और उपादान कारण एक होता है तो चीज बनाई नहीं जाती बनती है ये ईश्वर जो है वो सृष्टि बनता है वो मुसलमान ईसाई सब इसमें एक मत है ईश्वर से चैतन्य से सृष्टि बनी ये दूसरा मत हो अब देखो तीसरा मत देखो क्या मजेदार है कि चैतन्य सत्ता और जड़ सत्ता दोनों अनादि और अनंत है ऐसा कौन बोलता है ऐसा जैन बोलते हैं ऐसा सांख्य बोलते हैं ऐसा नैयायिक बोलते हैं वैशेषिक बोलते हैं मीमांसक बोलते हैं जड़ सत्ता से चेतन सत्ता पैदा हुई ये चारबाग बाग वगैरह और चैतन्य सत्ता से जड़ सत्ता पैदा हुई इसमें मुसलमान ईसाई एकेश्वर वादी सबके साथ हिन्दू अच्छा नारायण अब बोलो और तीसरी बात ये है कि जड़ सत्ता अलग प्रकृति और चैतन्य सत्ता पुरुष अलग ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दोनों अनादि और अनंत हैं बौद्ध कहते हैं कि दोनों मिथ्या हैं विज्ञान मात्र है दोनों शून्य है ये क्या हो गया अब चार हो गया ना चार हो गया अब लोग पांचवा बताता हूं पांचवा क्या है कि जड़ सत्ता और चैतन्य सत्ता दो नहीं है एक अखंड वस्तु है है ना एक अखंड वस्तु है चैतन्य ही अस्थि भाती प्रिय एक है ये आत्मा की प्रधानता से बात है अब देखो पांच मत हुए नारायण अब ठट्ठा निकालो जितना पांच अब इसी में क्या होगा कि चैतन्य को अन्य के रूप में मानो है ना अद्वय को अन्य के रूप में मानो तो कश्मीरी माने ईश्वर वो शैव आ, अन्य ईश्वरवादी और अहम के रूप में मानो नारायण तो अहम महेश्वर परमेश्वर और अद्वैत वेदांत जो है वो सृष्टि का होना हमारा नहीं उसमें विवर्त विवर्त अधिष्ठान में अध्यक्ष उसमें शक्ति शक्तिमान का भेद नहीं देखो ये गणित से ये दार्शनिक जो मत का विवेक करता है आजकल के लोग कहते हैं ना कि विकास होता जाता है विकास होता जाता है जरा उसकी बात आपको तो सुनाई कि जो जगत के मूल तत्व का अनुसंधान करता है वो जितने भी अतीत में मतवाद पैदा होने संभव थे और भविष्य में जितने मतवाद पैदा होने संभव होते हैं और इस समय जितने मतवाद होते हैं सृष्टि में उन सब सबका वर्गीकरण करके विश्लेषण करके विभाजन करके तब तत्व का निर्णय करता है ये नहीं समझो कि आगे कोई ऐसा वैज्ञानिक बुद्धिमान निकलेगा जो वर्तमान काल की ये जो अद्वैत की अनुभूति है ना उसको काट सकेगा तो क्यों कब उसमें तो भूत भविष्य सबका समावेश हो जाता है नारायण देखो एक गणित की बात और आपको सुनाते हैं अगर आपके पास दो चीज हो तो कैसे कैसे उसका प्रस्तार करोगे देखो एक अद्वै और एक द्वैत अब जरा देखो प्रस्तार की प्रक्रिया श्री रामानुजाचार्य शंकराचार्य कहते हैं अद्वैत मध्वाचार्य कहते हैं द्वैत ये दोनों परस्पर विरोधी हुए ना श्री रामानुजाचार्य कहते हैं द्वैत विशिष्ट अद्वैत माने द्वैत गौण और अद्वैत मुक्त है रामानुजाचार्य और श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं अद्वैत गौण द्वैत मुक्त है